लेसन ट्वेंटी पेज नंबर टू नाइनटीन जो वह है, जब तब जहाँ वहां जैसे वैसे जितना उतना जैसा वैसा पेज नंबर 220 जब पानी बरसता है तब मौसम ठंडा हो जाता है जब राकेश बोला तब सब लोग हंस दिए जब बिजली नहीं आई तो हमने बिना काम किए आराम किया जिस समय चोर आया उस समय हम सो रहे थे जब चोर आया उस समय हम सो रहे थे जिस दिन वह चला गया उस दिन हवा तेजी से चल रही थी जब भी मैं भारत जाता हूं तब भी मैं संजय से मिलता हूं पेज नंबर 221। जब से मैंने सिगरेट छोड़ दिया तब से बलगम नहीं आया जब तक मैं बाजार से आया तब तक मेरी बहन खेल रही थी जब तक मैं ना बुलाऊं, तब तक वह बैठी रहेगी ज्यो ही संगीता घर पहुंच आई त्यों ही पानी बरसने लगा जैसे ही खाना तैयार हो गया वैसे ही बच्चे खाने लगे जहां मैं रहता हूं वहां बंदर बहुत हैं पेज नंबर टू ट्वेंटी टू जिस जगह सोता है उस जगह घास भी होगी हो जिस जगह मैं गया था वह जगह अंगूर से प्रसिद्ध है जहां तक चल सकें वहाँ तक चलें जिधर से मैं आया हूँ उधर से तुम भी आओ जिस तरफ हवा बहती है उस तरफ पंखुड़ियाँ उड़ जाती हैं जैसे अनीता रोटी बनाती है वैसे मैं नहीं बना सकता पेज नंबर 223। जिस ढंग से तुम बोलते हो उस ढंग से तुम्हारी बेटी भी बोलती है जिस तरह से मैं सोचता हूँ उस तरह से वे लोग व्यवहार करते हैं जितना तुम चाहो उतना ले जाओ जितना काम तुम करते हो उतना मैं नहीं कर पाता तुम जितने अमीर हो सुजाता उतनी नहीं है जैसा बाप वैसा बेटा जैसा आप चाहें वैसा कीजिए जिस तरह का स्वादिष्ट आम तुम खा रहे हो उस तरह का कहीं भी नहीं मिल सकता पेज नंबर 224। जिस चित्रकार ने यह तस्वीर बनाई उसको ले आओ उस चित्रकार को ले आओ जिसने यह तस्वीर बनाई जितना काम तुम करते हो उतना मैं नहीं कर पाता उतना काम मैं नहीं कर पाता जितना तुम करते हो प्रदीप जो भारत से है यहाँ काम करता है नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं कोरिया में आए हैं सुजाता दिन भर स्मार्टफोन में लगी है जो मुझे नापसंद है अनीता परीक्षा में पास हो गई जिस पर हमें गर्व है पेज नंबर टू ट्वेंटी सेवन अंगूर अमीर आराम और घास जगह ढंग तरह है, तेजी दिन भर प्रधानमंत्री बरसना बहादुर मौसम वक्त व्यायाम समय सिगरेट सोता स्मार्टफोन अनीता, आम इस्तेमाल गर्भ चित्रकार ट्रैफिक जाम तरफ तस्वीर तैयार पंखड़ी प्रसिद्ध बलगम बिजली यात्री व्यवहार संगीता थिएटर सुजाता स्थान स्वादिष्ट